कविता वाल्मीकि यत्र यत्र शाखा वंदे वाकिघुनाथ कीतन त्र ततमस्तकांजलि बाष्प वारी पिपूर्ण लोचनमुतिमत राक्षकर्थदंदनम दिनेशवशनंदनम सुशोभिभाल सुशोभितलचंद नमाश गोपालियपूज्यशुद्राम श्याम तमु सुशोभम विमंग्रम रूप कलवेणुव श्रीश्रीलराधारमण नमा जन्मा सेन्वयाद तो तरतचा स्वग्य स्वराट तेने ब्रह्म आदि कव मुह्यसूर तेजो वारीमृता ये सर्गो मृषा धाम स्वदास्तकुहक सत्य परम धीमहि अहो बक स्तनकालूटांसी अपा यद्य साधी लिभे गतिहाजिता कंवा दयालु शरण व्रजेम मनोजब मारत तोल्यगम जितेन्द्रि बुद्धिवता वरिष्ठ वातामज वानयूथ मोख्यम श्रीरामदूत शरण प्रपद्ये वंदेहम्री हम श्री उत्पदक श्री, उत्पद श्री गुरून्वैष्णवांसूप साग्र जात सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधा कृष्ण पाद गणलिता श्री विशाखाता हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण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 राम राम हरे हरे जय जय श्री सीता राम आ सुधार के जय <laughs> जय श्री सीता राम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम आज तो अपनी पकड़ पकड़ के जीवा को सही करवाया अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय वाले पीताम्बरधारी लोकाभिरा श्री राम जी की कृपा करुणा से हम सभी भक्तगण वैष्णवगण इस सीताराम कथा की दिव्य रसगंगा में अपने समस्त कर्मेंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों एवं अहंकार की शुद्धि का करने प्रेतु रोज अवगाहन और स्नान कर रहे हैं कल राम जी के नाम की चर्चा हुई नाम वशिष्ठ मुनि ने उनके गुरु जो पुरोहित हैं उन्होंने एक नाम कौशल नंदन को कौशल्या नंदन को दिया है राम तो उस राम नाम की चर्चा हम सब ने भली भांति करी और समझी कि राम रामेति रामेति रामेति चा पुनर्जप जपन सह चाण्डालोपी पुतात्मा जायते नात्र संशय कि अगर कोई भी राम राम राम यह तीन बार भी अगर राम नाम ले लेता है तो महाराज इस संसार के अंदर ये उसे फिर से बार बार भटकना नहीं पड़ता है और वह सब योनियों को पार करता हुआ उसे कब योनियों को प्राप्त करता हुआ चांडाल और पुतात्मा भी अगर वह है तो उसके भी सब जितने भी पाप हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं सो तो एक तीन बार नाम लेने से यह राम अवध में रहे मिथिला गए चित्रकूट रहे लंका तक पहुंचे परंतु उनका नाम सर्वत्र व्याप्त हो चुका है संसार के अंदर तो इस राम नाम के महात्म्य की इस राम नाम के प्रभाव की नाम सत्य क्यों है और नाम यज्ञ बाकी के जितने भी यज्ञ होते हैं सत्संग होते हैं और दान होते हैं उनसे विशेष कर क्यों है उसकी चर्चा हम सब ने करी अब महाराज ज्यादा राम नाम की चर्चा और नहीं करेंगे जिस क्योंकि एक अपराध यह भी है कि किसी को राम नाम या नाम के बारे में कोई बता दो और उसके बाद वो अगर उसका जप नहीं करे और तुम उसे फिर से बताओ और उसके बाद भी वो जप ना करे तो अपराध लगता है तो उस अपराध को नहीं लेते हुए अब महात्मा की चर्चा कल हो चुकी है अब आगे आ, क्रम क्रमशाह बढ़ेंगे तो महाराज भगवान श्री कृष्ण गुहू नाम के आ, उस निषिद्ध बालक से मिले जिसे श्रृंगवीरपुर का राजा बनाया गया राजा बनाने के बाद भगवान श्री राम अब फिर गुरुकुल के बाद अब वापस घर आ चुके हैं घर आए हैं कौशल नंदन घर पहुंच चुके हैं बहुत दिनों के बाद घर आना हुआ है लाड़ प्यार सब माँ का मिल रहा है उनको भली भांति हर कोई व्यक्ति उनके दर्शन के लिए लालायित तो रहता है अब हर कोई भगवान श्री राम के संग उनकी पत्नी को देखना चाहता है उनके संग एक भार्या को देखना चाहता है आ, क्योंकि भगवान थे तो कौमार्य अवस्था में परंतु पोंगढ़ अवस्था महाराज अपनी उम्र से ज़्यादा लगते थे जैसे भगवान श्री कृष्ण लगा करते थे तो सब जगह जब चर्चा होने लगी अः भगवान के विवाह की तब दशरथ जी को भी चिंता सताई कि भाई मुझे ही वो बालक दिख रहे हैं परंतु ऐसा लगता है कि सब को उनके उनकी भविष्य की ज्यादा चिंता है चलो अब विवाह की बात करी जाए सो सोपाध्याय सबांधवा सभी बांधवों को मिला के एक कक्ष के अंदर यानी कि बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं घर की बात है घर के लोगों के बीच में रहे आ? और किन के संग बात करी जाए बोले गुरु के संग बात करी जाए आ? क्योंकि ये वाल्मीकि रामायण के अंदर तो बहुत जगह पे आया है जहां भी जो भी डिसीजन लेना हो आ? काम कामना है यह हमारा अधिकार है कामना का हमारा अधिकार है परंतु वह कामना पूर्ण करी जाए कि नहीं करी जाए उस कामना की प्राप्ति के लिए कर्म करा जाए या ना करा जाए ये दशरथ जी ने जहा यार भगवान श्री राम ने जहां जहां भी यह ऐसी चर्चा आई है वहां पर शरण प्राप्त करी दशरथ जी को सबसे पहले अश्वमेध में यज्ञ की, की दि दिमाग में आया जिसकी हमने चर्चा करी हुँ? कि पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमय करना है कामना हुई थी परंतु सोच के संकल्प नहीं कर लिया था कि मुझे करना है गुरु के पास पहुंचे गुरु के पास जाकर पूछा कि भाई करें कि नहीं करें क्योंकि आप जो बताएंगे हाँ वह विनाशक नहीं होगा उन्होंने देखते हुए सपने बताया कि नहीं होनी चाहिए ठीक उसी प्रकार आज जब राम जी के विवाह की चर्चा होनी है तो गुरु जी को बुलाया है पुरोहित जो है वशिष्ठ मुनि उनको बुलाया और बुलाने के बाद सभी बांधवों के संग हाँ? सभी रिश्तेदारों के संग रिश्ते सबका अपना अन्य अनन्न्य भाव है किसी किसी को कोपित, किसी को रुष्ट नहीं करना चाहते अरे हमसे तो पूछना ही उनको तो ऐसे विवाह करा दियो ऐसी लेके आ गए अरे हम बताते हमारी रिश्तेदारी में वो बढ़िया वाली ही हाँ बोले नहीं सब दशरथ जी को मालूम था भैया साढ़े तो घर के अंदर है हाँ सबकी संतुष्ट हो जानी है कैसे संतुष्टि होगी बोले एक कक्ष के अंदर गुरुदेव के संग विचार विमर्श की शुरुआत हुई विचार विमर्श की शुरुआत हुई उन्होंने कहा कि है सब के सब राम के विवाह की बात करना चाहते हैं यह है सब चाहते हैं कि राम का अब विवाह हो ठीक उसी समय पर एक सेवक सूचना लेकर आया कि विश्वामित्र आए हैं जैसे ही विश्वामित्र के आगमन की सूचना मिली जनक महाराज भागे भागे ओ दशरथ महाराज भागे भागे गए भागकर जाकर यथोचित विधि से उनका सत्कार किया सत्कार करके उनको बैठाया बैठा के महाराज अः उनके आ, उनके गुणों की सराहना करी है कि आज तो मेरा दशरथ कुल पूरा जो है सूर्य वंश जो है वह कृतकृत क्रत हो चुका है आप पधारे हैं आपका दर्शन नगरी में हम सबको मिला है आपके आशीष से हम सबको आनंद का अनुभव हो रहा है तो महाराज पधारे पधारने के बाद अब दशरथ जी ने पूछी कि आप क्यों पधारे हैं आप बताई है अः विश्वामित्र तो महाराज उस लाला के लिए पधारे थे उस राम के लिए पधारे थे उन्होंने कहा कि हे दशरथ हम सिद्धाश्रम में रहते हैं उस सिद्धाश्रम के अंदर हम यज्ञ करना चाहते हैं परंतु रावण मारीच आदि जितने भी स्वभाव जितने भी राक्षस हैं वह बहुत ज्यादा प्रतापी होने लगे हैं वह मेरे यज्ञ को होने नहीं देंगे मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं खुद लड़के उनको मार सकता हूँ परंतु यज्ञ का एक नियम होता है कि किसी का वध ना करो तो जब मैं यज्ञ करने के लिए बैठूंगा सा विधि हाँ स संकल्प लेके उस समय पर अगर यह राक्षस आएंगे तो उनको मैं नहीं मार सकता हूँ तो मैं आपसे सविन सविनय निवेदन करने आया हूँ कि आपका एक पुत्र है जिसका नाम है राम आप कृपया करके उस राम को मेरे संग भेज दीजिए कि वह राक्षसों से लड़े और लड़कर महाराज उन राक्षसों को मार दे और मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाए वाल्मीकि रामायण के अंदर यह लिखा है कि यह शब्द सुनते ही आसमान फट गया जमीन की धरती महाराज हिल दशरथ जी महाराज वहीं पर बेहोश होने लगे ये लिखा है कि दो घड़ी तक बेहोश हो गए मतलब 40 मिनट तक 40 से 45 मिनट तक महाराज दशरथ महाराज वहां बेहोश हो गए और बोलने लगे अरे वह तो बालक है बालक है बालक को थोड़ी ना मैं आपके संग यहां अः राक्षसों को मारने के लिए भेज सकता हूं मेरे पास बहुत विशाल सेना है उस सेना को मैं आप आपके संग भेजता हूं मैं खुद लड़ने के लिए चलता हूँ मेरे बालकों ने तो कभी मच्छर भी नहीं मारा है वह राक्षसों को कैसे मार देंगे तो, उन राक्षसों को नहीं मार सकते हैं आपने जिन जिन राक्षसों के नाम लिए हैं उनसे तो देवता भी डरते हैं अरे मेरे पास एक बार रावण आया था मैं उसके बल को जानता हूं उससे ज्यादा बल तो मेरे अंदर है मैं चलता हूं आपके संग मैं लड़ूंगा उससे हाँ परंतु क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए इति हृदय मनोविदारणम थे उनको लगे थे दशरथ जी को कि वह वहीं बेहोश हो गए वो बोले अरे आप क्या बात कर रहे हो मैं अपने बालक को आपके संग भेजू और देखो हुआ क्या था कि जब आए थे आ, जब आए ना मुनि जैसे ही मुन विश्वामित्र आए हैं तो राजन दशरथ ने खुश होकर ये संकल्प दिया जो आप मांगेंगे वो मैं दूंगा हम्म अब यहाँ पर विश्वामित्र ने कहा कि मुझे तुम्हारे राम चाहिए छ दिन तक आ, मुझे यज्ञ करना है यज्ञ के लिए मुझे तुम्हारे राम चाहिए तो महाराज अब कह रहे हैं तो मेरी सेना को ले लो तुम तो मुझे ले चलो मैं अतिरथी हूं हाँ मेरे अंदर बहुत बल है तुम तो मुझे तो लेके चलो अब मना करने का कोशिश कर रहे हैं क्या कह रहे हैं ऊन सोडसोड़ वर्षों में रामो राजीव लोचना बोले वह तो अभी सोलह साल के भी नहीं हुए हैं वह तो भी सोलह साल के भी नहीं हुए हैं उनको आप उनको लेके चलोगे उस राजीव लोचन को लेके चलोगे वा? अब देखो यहाँ पे अमृत कटक टीकाकार ने क्या बढ़िया आ, इसकी टीका करी है सोडस वर्ष की कुमारहा हमारिय कुमार एव अ कवच धरो युद्धार्थ इति शास्त्रम बोले शास्त्र कहता है क्यों कहे उन्होंने ये सोलह साल के नहीं हुए हैं हाँ आज के समय में हम नहीं समझ सकते हैं परंतु जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं अब दो शास्त्रीय दृष्टि से प्रकांड पंडित दशरथ और महाराज विश्वामित्र की बात चल रही है हाँ तो क्यों सोलह वर्ष की बात करी बोले इस वजह से करी क्योंकि क्षत्रिय बालक जो होता है शास्त्रीय विधान यह है कि जो क्षत्रिय बालक है वह क्षत्रिय बालक सोलह साल तक का जब तक नहीं हो जाता है तब तक उसके लिए ये कवच धारण करना शस्त्र उठाना और शस्त्र के उठा के युद्ध करना निषेध होता है हाँ वह जाके नहीं लड़ना चाहिए उसे तो यहां पे महाराज कहते हैं कि वह तो ऊन सो अभी तो वह सोलह का हुआ भी नहीं है हाँ, उसे शास्त्रीय दृष्टि से भी हे विश्वामित्र यह गलत है कि मैं अपने पुत्र को आपके संग भेज दूं हां अरे कहा क्या बात कर रहे हो आप यह तो राजीव लोचन है राजीव लोचन है किस बक, किस वजह से राजीव लोचन कहा किस वजह से वो राम भी बोल सकते थे राम नहीं बोला राजीव लोचन बोल रहे हैं पदम तुल्य नयन पदम ही रात्रो मुकुली भवती राजीव लोचन बोलने के पीछे क्या भावार्थ हैं टीकाकार बोलते हैं कि जैसे राजीव माने कमल जैसे कमल सूर्योदय पे तो महाराज खिल के आ जाता है और रात्रि को बंद हो जाता है बोले मेरा सुकुमार राम जो है वह तो सुबह उठ तो जाता है परंतु सूर्यास्त होते होते उसकी आँखें बंद हो जाती हैं वह युद्ध कैसे लड़ पाएगा हाँ, वो उसकी माँ से कौशल्या पकड़ती है उसे उठा के कहीं भी बैठा बैठा नींद जो का झोंका आ जाता है उसे उसके कक्ष पे लेके जाके शयन कक्ष में है वह वह नहीं वह लड़ी नहीं सकता उन राक्षसों से राक्षसों का की बल की वृद्धि तो साय काल को होती है शाम को होती है रात्रि को असुर बेला के अंदर होती है उस समय तो मेरा बालक सोता है क्यों, क्योंकि वह तो सूर्यवंश का राजीव लोचन है हाँ वह खिलता कब है जब सूर्योदय होता है वह तो आपके यज्ञ की रक्षा कर ही नहीं सकता है क्योंकि आपके यज्ञ की रक्षा के लिए तो महाराज सबसे ज्यादा रात भर जगना पड़ेगा परंतु मेरा पुत्र तो जग भी नहीं सकता है उसकी आंखें तो कमल की भांति है तो, राजीव लोचने चतुर्ण आत्माम जानाम ही प्रीति परमिका ममा बोले मेरे जो चार कुमार हैं मेरे जो चार कुमार हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रीति सबसे ज्यादा प्रीति मेरी राम के अंदर है राम के अंदर मेरे प्राण अटके हुए हैं प्रीति परमिका ममा महाराज जीवितम मुनि शार दूल ना रामम ने तुम तुमर हसी महाराज श्री राम के वियोग से विश्वामित्र मैं राम के एक क्षण के वियोग से जीवित नहीं रह सकता हूं और आप तो उस राम को मुझसे मांगने के लिए आए हो मैं इस राम को आपके साथ भेज नहीं सकता मैं चलूंगा आपके संग लड़ने के लिए मेरे अंदर साहस नहीं है कि मैं अपने उस जिगर के टुकड़े को आपके संग भेज दो उन महाद्यों के संग युद्ध करने के लिए जिसने कभी एक मच्छर भी नहीं पा, मारा जिसके कमल जैसे नयन हैं काल तक आते आते जो साकी मार मार के सोता है और माँ उसे उठा उठा के शन कक्ष में या अपनी गोदी में उसे सुलती है आप उसे लेके जाना चाहते हो वह तो कभी इस अयोध्या से बाहर भी नहीं गया हाँ, आप तो उसे अयोध्या से बाहर लेके जाना चाहते हो बोले नहीं नहीं मैं जाने नहीं दूंगा इनको भेजूंगा नहीं हा मैं यहीं हूं हा मैं आपके संग चलता हूं मैंने बड़े बड़े दैत्यों को मारा है मैंने बड़े बड़े दैत्यों को मारा है मैं चलूंगा आपके संग जैसे ही विश्वामित्र ने इस बात को सुना गुस्से से आल बबूला हो गए वाल्मीकि रामायण के अंदर तो आया है कि उनके गुस्से से पृथ्वी हिल गई और देवता डरने लगे पर यह गुस्सा भी दिखावा था विश्वामित्र स्वयं जैसे कह रहे हो अरे जिसके पास राम जैसा बालक है उसकी स्थिति तो दशरथ जैसी ही होती है अगर मैं भी दशरथ तेरी जगह पर होता मैं भी इस जिगर के टुकड़े को राम को किसी के हाथों युद्ध के लिए अपने आंखों के सामने से दूर भेजता नहीं मैं भेज ही नहीं सकता हूं परंतु यहां तो किसी कार्य से आए गुस्सा करके दिखाने लगे ये बाहरी गुस्सा था आ, ये बाहरी गुस्सा था वशिष्ठ मुनि की तरफ देखा कि भाई तुम्हारा ये जो यजमान है तुम्हारा ये जो शिष्य है दशरथ यह हमारी बात तो नहीं सुन रहा है इसे कहो इसे समझाओ कि हम कौन हैं और हम लेके क्यों जाना चाहते हैं उसे आ, वशिष्ठ जी अभी तक स्थिति को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं अभी रुके हुए हैं कि मैं किसे समझाऊं कैसे बताऊं वसुधा चिवेशा चा बे सुरान पृथ्वी हिल उठी और देवता डर गए किसी के अंदर ताकत नहीं कि महाराज उन विश्वामित्र को देख लें आ, उन विश्वामित्र की तरफ जरासा भी उनके उस कोप के सामने खड़े हो जाए पर यह तो गुरु का कोप था हमने एक बार हमें याद है हमने जब हम कथा कभी सुनते थे लगा लगा के कान में छह सात साल पहले राजेंद्र दास जी की हमें बड़ी कथा बड़ी पसंद आती थी तो हम राजेंद्र दास जी की, की कथा सुनते थे श्री राजेंद्र दास जी की कथा में एक बार उन्होंने प्रसंग बताया कि रामलला का जन्म जन्मदिन उनके पड़ोस में एक मंदिर था वहां पे मनने वाला था तो उन्होंने तो वहां के जो आचार्य थे आचार्य ने कहा कि भाई राजेंद्र दास कल रामलला का जन्मदिन है और हम तो लेट मनाते हैं तुम एक बजे तक आ जाओ अभिषेक होगा जैसे इस बात को कहा यहाँ पर महाराज अगले दिन सब अपनी तैयारी करने लगे आ, सब अपना बाकी का सब काम वाम करा स्तोत्र स्त्रोत पढ़े क्योंकि वह बड़ा अः विलक्षण दिन होता है प्रभु की प्राप्ति के लिए सब आ, कितनी तरीके की प्रार्थनाएं या पूजाएं करते कराते हैं बताया कि महाराज उन्होंने कोई भक्त आ गया तो जल्दी जल्दी मैं उसकी वहाँ पे श्री विग्रह को लेके आ गया तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी जल्दी से अल्प विधि से करा दी कराने के बाद तभी सूचना कि महाराज जी वहाँ पे बुला रहे हैं मंदिर में तुम्हें अभिषेक के लिए जैसे ही महाराज वहाँ पे पहुँचे बड़े बड़े लोग सब बैठे हुए थे मंदिर भरा हुआ था और वह आचार्य गुस्से में बोलने लगे उससे हाँ तुम तो दूर तो हो चुके हो हाँ ऐसे लोग तुम तो पाखंडी हो चुके हो तुम्हारे अंदर तो अब किसी तुम तो दिखाने के साधु हो हाँ राम राम राम अरे तुम्हें तो बुलाया था कि तुम मंत्रों से कुछ हाँ जरा पूजा अभिषेक करा दोगे अरे तुम नहीं कर तुम है, मुझे तो लगता है तुम किसी काम के नहीं हो मैं स्वयं ही चला जाऊंगा राम राम राम राम राम राम मुझे मंत्र नहीं आते तो क्या है राम राम राम राम करता हुआ अभिषेक कर लूंगा सब काम कर लूंगा तुम्हारे जैसे पाखंडी लोगों की मुझे जरूरत नहीं है हरा आचार्य विशेष जो जिंदगी भर उन्हें सम्मान देते हुए आए एकदम ऐसे गुस्से में बोलने लगे टाइम से पहुंचे थे सब सही था आ, नहीं समझ में आया बड़ी देर तक शांत मुद्रा में खड़े रहे सोचते रहे जाऊं कि नहीं जाऊं जाऊं अंदर जाऊं अभिषेक करूं या नहीं करूं करू ये आचार्य तो पर्दा लगा के महाराज अंदर चले गए राजेंद्र जी बाहर खड़े रहे राजेंद्र जी ने फिर सोचा चलो कोई बात नहीं जिस निमित्त आया हूं <laughs> जिस निमित्त आया हूं उस निमित्त बहन निमित्त को तो पूरा कर लू लड़ाई झगड़े ठीक है चल रहे हैं खूब गालियां सुनने को मिल गई क्रोध आ, क्रोधित भी हो लिये अब चलो मैं जाके अंदर होके आ जाता हूँ महाराज अंदर पहुंचे पूजा पूजा कराने वहां पे अलग थोड़ा सा अरे वहा क्या खड़ा है यहाँ आके जरा मंत्र वंत्र पढ़ मुझे यहाँ पे वो बोलना करना है हाँ मैं यहाँ पे कपड़े बदल रहा ठाकुर जी के कुछ देर के बाद महाराज अभिषेक कराने को इधर आ राजे दास अभिषेक कर तू कर मंत्र, मंत्र बोलते हुए बड़े प्यार से महाराज बताया कि बड़ी बढ़िया फिर अभिषेक के बाद धोती वोती थी बोले ऐसी धोती बहुत हवन को मिले कलकत्ता वाली धोती है जब सब कुछ हो गया ये यथा दक्षिणा ले लवा के घर चले गए संध्या को कात्यायनी के दर्शन करने जा रहे राम नवमी नवमी नव दुर्गा जब हो तो आखिरी नवमी हो तो सब दुर्गा मैया के दर्शन करने जाएं तो कात्यायनी जी के दर्शन करने जा रहे तो वह महाराज जी बाहर तो बैठे हुए थे तो उनको जाके प्रणाम करा प्रणाम करके बस यह कहा राजेंद्र दास जी ने कि मैं अपने आप पर क्षमा हूं कि मेरे कारण आपको गुस्सा करना पड़ा या क्रोध करना पड़ा ये देखो ये भाव होता है कि क्रोध जो है अगर आचार्य करें माता पिता करते हैं हाँ तो ये ये बच्चों को सीख मिलनी चाहिए इस बात की कि हमारे कारण कर रहे हैं हमसे गलती हुई है हम क्षमा मांगे कि हमारे कारण आपको क्रोधित भी होना पड़ा हम्म ये क्षमा मांगनी चाहिए तो यहाँ पे भी राजेंद्रास ने जाके क्षमा मांगी क्षमा मांगी आप मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे कारण कुछ भी गलती हुई हो हाँ मैंने कहीं किसी भी रूप से अपराध कर दिया हो आप बहुत गुस्सा हुए हा मैं अब आगे ऐसा कुछ भी कार्य नहीं करूंगा तब वह महाराज कह रहे थे राजे दास अगर हम गुस्सा कर करें तो तू वृंदावन में भी नहीं रह सकता है यह तो हम यह देखना चाहते थे तू पक्का संत है कि बस दिखावटी संत है आ, तो यहां भी विश्वामित्र जो हैं, यहां भी विश्वामित्र जो हैं, वह दिखावटी क्रोध कर रहे हैं वह मन स्थिति को जानते हैं दशरथ की वह इस मनस्थिति को जानते हैं कि अगर मैं भी उस दशरथ की जगह पे होता तो राम को जाने नहीं देता परंतु बाहर से क्रोध करने लगे पृथ्वी हिल गई देवता डरने लगे आ, सब के सब गुस्से में महाराज कह रहे हैं क्यों क्योंकि मागा क्या है आ, राजन राम लखन जो दीजे जस रावरो लाभ ठोट निहू मुनि सनाथ सब कीजिए डरपत हो साचे स्नेहे बस सुत प्रभाव बिनु जाने भूजिए बामदेव अरु गुरु तुम पुनी परम से बोले तुम डर रहे हो क्यों डर रहे हो बोले इस वजह से डर रहे हो क्योंकि तुम अपने पुत्र के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो तुम अपने पुत्र के बारे में तुमने आज तक कभी समझा ही नहीं है दशरथ अच्छा आप पहली बार आए हैं, अभी तक हमारे पुत्र से मिले भी नहीं है अब तक हमसे ही मुलाकात हो रही है आप हमारे पुत्र के बारे में जानते हैं हाँ? आप इस तरीके से बोले बोले हाँ हाँ मैं अच्छी तरीके से जानता हूं तेरे पुत्र के बारे में भर भर के जानता हूं कि तेरा पुत्र कौन है हाँ तू नहीं जानता है बोले मैं कैसे मान लू कि आप मेरे उसको जानते हो आप कैसे अब मान लू आप उसको जानते हो बोले भूजिये वामदेव देव अरु कुलगुरु गुरु परम से बोले अरे तू मुझसे क्या पूछ रहा है तू वामदेव से पूछ तू अपने कुलगुरु अपने कुल गुरु से पूछ आ, अपने जितने ऋषि मुनि यहां पर बैठे हुए हैं उन सब से पूछ वशिष्ठ मुनि आदि जावली आदि सब से पूछ यह है जानते हैं कि वो कौन है बोले एक भाव यहां पे एक और है वह भाव यह है कि जैसे आने के बाद विश्वामित्र यह कह रहे हैं कि भैया यह पुत्र तेरा बाद में है तुझसे पहले तो इस पर हमारा अधिकार है क्यों क्योंकि पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए ऋषि संगे ऋषि ने ही स्वयं यह बोला था कि भाई मुझे यह समझ में आ रहा है तेरे यह पुत्रिष्टि यज्ञ होना चाहिए इस यज्ञ को मैं कराऊंगा तब तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी बोले पहला अधिकार पहले पिता तो हम ऋषि गण है तू तो दूसरा पिता है यह यह पुत्र तो हमारे संग मेरे संग होना चाहिए डरपत तो हो सा, हो स्नेह बस सुत प्रभाव बिनु जाने तू डर रहा है इसी वजह से क्योंकि तू अपने पुत्र के बारे में उसके गुणों के बारे में कुछ नहीं जानता है तू मुझको दे दे हम असली पिता है हम जानते हैं महाराज सोचने लगे सोचने लगे धड़ाम सीना गिर गए बेहोश हो गए यहाँ पर सम हाँ, आपके विश्वामित्र ने वशि मुनि को समझाया भाई ही आप हो मैं जरा बोला यार समझाओ तो सही दशरथ को बहुत सारे काम करने हैं हाँ ये अभी से यहाँ पर टेंशन दे रहा है लेके जाने लेके जाने नहीं देगा तब वशिष्ठ मुनि वहां पे आए और आके बोले तब पुत्र हितार था पेत्या चायते, कि अरे दशरथ दशरथ हे इन विश्वामित्र को आ, अपने राम को दे दो क्यों दे दो बोले तब पुत्र हितार्थ आया बोले अपने पुत्र के हित के लिए अपने पुत्र के हित के लिए इसको दे दो टीका कार्यो ने कहा अति रहस्य अन्य दुर्लभ अनेक विद्या प्रदान अनुग्रहार्थ मित्यर्थ बोले क्या क्या हित होने वाला था क्या हित होने वाला था टीकाकार बोले एक बहुत बड़ा हित होने वाला था और वो हित था कि इनको अनेक शिक्षाओं का ज्ञान प्राप्त होने वाला था इन्हें अनेक अस्त्र शस्त्र मिलने वाले थे और इनका विवाह होने वाला था इस वजह से भैया ये सबसे बड़ा इनके लिए आ, इनके प्रीति का कार्य था तो भाई इनको दे दो रुको मत तो जैसे ही थोड़ी बहुत हम वशिष्ठ मुनि से सुन लिया कि नहीं भाई इनको दे सकते हैं हित का कार्य है और इसी मेरे पुत्र के हित का कार्य है तो जरूर जरूर हाँ मुनि आपने कहा है मैं जरूर दूंगा हाँ अपन राम को बुलाया है लक्ष्मण को बुलाया है राम और लक्ष्मण आके प्रणाम करा है पहले पिता को फिर सब गुरुओं को हाँ करने के बाद जब दशरथ ने ये कहा राम से कि हे राम अब आप विश्वामित्र के संग जाएंगे उनके यज्ञ की रक्षा के लिए तो बोले ठीक है मैं उससे पहले कौशल्य आदि सबके जाके जाके प्रणाम कर कराऊ विश्वामित्र सोचने लगे यार राम चलने को तैयार तो हैं और राम एक बार कहते हैं बात को क्योंकि एक बार कह दिया वही अटूट सत्य हो जाता है परंतु यह विश्वास तो है परंतु यह माताओं के चरण छूने के लिए जा रहे हैं सबसे बड़ी टेंशन की तो यहीं पर है जब दशरथ ने इतना सब कुछ कर दिया तो माताएं कितना कर देंगी मत माताएं तो लटक जाएंगी जाने नए देंगी मर जाएंगी और उनके आगे तो मेरी भी कुछ नहीं चलनी है विश्वामित्र डर रहे हैं विश्वामित्र डरे हुए हैं, सोच रहे हैं, नहीं जान, ये राम जाए नहीं मैं जानता हूं कि ये आ सकते हैं परंतु पूरा विश्वास नहीं है उधर की तरफ से कि वो आने देंगे इनको माताओं के सामने मेरा भी कुछ नहीं होना है ये माताओं के पास गए चरण छुए माताओं ने इनके मस्तक को चूमा इनके सिर को सूघा है इनकी आरती उतारी है और आरती उतार के इनको जाने का मंगल स्वास्थ्य दिया प्रश्न ये होता है दशरथ जी महाराज मात्र भाव लेके थे क्या माताएं माताओं ने नहीं रोका माता किसी माता ने नहीं रोका महाराज माता तो तैयार दी अच्छा पुत्र आया उसकी आरती उतारूं उन्हें स्नेह से लगाऊं और उन्हें जाने दू क्यू हाँ। अब इसकी बात गीतावली के अंदर तुलसीदास स्वयं कह रहे हैं अवध आजु आगमी एक आयो हाँ। आज एक वेद शास्त्र को जानने वाला आगम को जानने वाला एक शास्त्र ज्योतिषाचार्य आज आया है करतल कहत सब गुनगन परिचो पायो महाराज उसने बड़े लोगों के हाथ वात देखे करतल निरखी ह देखे बहुत सब के हाथ देखे और अच्छे अच्छे तरीके से देखे सबके बारे में सब चीज बताई तो कहा तो सब गुनगन उसकी सब तारीफ करने में लगे हुए हैं बहुतन परिचय पायो सब कोई अब उस आदमी को जानता है उस ज्योतिषाचार्य को जानता है बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो बोले बूढ़े बड़े हरे के मुंह पे उसका एक ही नाम है शंकर दत्त आए हैं हा ज्योतिषाचार्य शंकर दत्त आए हैं क्योंकि शंकर जी ज्योतिष ज्योतिषाचार्य का वेश बना के गए थे दर्शन के लिए भगवान श्री राम का संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो अपने संग एक चेला भी रखा हुआ था मैं नाम भूल गया शिष्य का क्या नाम था आपको याद है मताजी? जो हमारे तुलसीदास के मेरे ख्याल से काक भुषुंडी होंगे अगर हम गलत नहीं है तो आ? काक दत्त या भुषुंडी दत्त कुछ ऐसे दो दत्त करके एक शिव एक संकट दत्त गए और एक और दो दत्त ज्योतिषाचार्य बन के गए एक गुरु और एक चेला जैसे ही कौशल्या ने इस बात को सुना हाँ कि ज्योतिषाचार्य आए हैं तो खट कौशल्या भीतर भवन बुलायो हाँ पाए पाए पूजी दियो आसन असन वसन पहिरायो महाराज उनके पांव धोए तरीके से आप भगत करी है पूजा करी है आसन दिया है यानी कि सोडोपचार विधि से उनका पूरा पूजन भोजन हुआ है आसन वसन पहिरायो महाराज कपड़े दिए हैं हाँ पहले से ही खुश कर दिया ज्योतिषाचार्य को गुरु अच्छी अच्छी बात बताई दी हमारे चारो लाल के बारे में हाँ, मेले चरण चारू चार्यो सुत माथे हाथ दिखायो महाराज अब तो चारों के हाथ दिखाए पहले पैर देखे है पैर की रेखाएं देखने के बाद मस्तक देखा है हाथ देखने लगे तो सुत माथे हाथ दिखायो नख सिख बाल की विप्रतनु पुलक नयन जल छायो महाराज जैसे ही उन बाल गोपाल भगवान श्री राम का आ, जैसे ही मस्तक देखा है शिव दत्त जो है ज्योतिषाचार्य उनकी आंखें भर आई हैं नयन जल जल छाय लय गोद कमर कर निरखत प्रमोद ना अमायो भगवान श्री राम को अपनी गोद में उठा लिया है उस बाल छवि को देख देख के हाँ उनकी आंखें निरखे जा रही हैं हरे राम ऐसा तो ऐसी छवि मैंने तो अपने राम की अपने कृष्ण की कभी नहीं देखी है अरे ऐसी ऐसी छवि पे तो मैं बली जाऊं बली जाऊं महाराज तो आप उनकी रुक नहीं रहे हैं रुक हम अप, आंखों को भी नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं हाँ जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस सीए स्वयं गायो गाय महाराज कौसिक, कौसिक मतलब वे कौशिक कौशिक मतलब हुए विश्वामित्र कौशिक गोत्री है वो कौशिक कुश के उसमें उनका जन्म हुआ है वंश में तो यहां पर कौशल्या आदि को जन्म प्रसंग कहो कौशिक बोले विश्वामित्र के आने की बात कही स्वयं वायो बोले वो जो सीता जी का सिया जी का स्वयं था वो भी बता दिया राम भरत रिपु दवन लखन को जय सुख सुजस सुनायो तुलसी दास रनिवास रहस रहस बस भयो सबको मन भाई सन्मान्यो मान्यो महिदेव असीसत सानंद सदन सिद्धायो महाराज तो कौशल्या आदि जितनी भी मातृ वहां पे थी मातृगण उन सबको मालूम था कि यह कौशिक गोत्री जो है जो आ, विश्वामित्र हैं यह एक ना एक दिन तो आएंगे और क्यों आएंगे क्योंकि ये लेके जाएंगे तभी हमारे घर पे बहू आवेगी इस वजह से ही इस वजह से जैसे ही विक्रमा विश्वामित्र के नाम सब माताओं ने सुना वह सब की सब खुश हो गई अरे अब तो यह समय आ चुका है कि इसमें हमारे राम का विवाह होगा तो इस विवाह के कारण किसी माता ने और किसी माता ने राम को विश्वामित्र के संग जाने से रोका नहीं ये बात दशरथ नहीं जानते थे सब माताएं माताएं ही तो ज्योतिषाचार्यों के चक्कर में लगी रहे में यह सब माताएं जानती थी कौशल्या जानती थी हा महाराज सबसे प्रणाम करा है सबसे आज्ञा ली है आज्ञा लेने के बाद विदा लेकर विश्वामित्र के संग चल पड़े चले हैं विश्वामित्र बड़े खुश हुए हैं विश्वामित्र महाराज इतने खुश हैं कि वाह आज तो मेरे संग राम चल रहे हैं अः हर क्षण राम के दर्शन मुझे उन भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं मेरा कितना बढ़िया सौभाग्य है ऐसा बढ़िया सौभाग्य तो मानी किन बिरलों को मिलता है कि राम की वह बाल छवि मुझे प्राप्त हो रही है बाल छवि के दर्शन करते करते ना जाने कब मेरे भगवान श्री राम ने उनके हृदय में वात्सल्य भाव उत्पन्न कर दिया अब तो महाराज रामेति विश्वामित्रो भय भापत विश्वामित्र ने मधुर वाणियों में अब राम से बात करनी चालू करी अः और चलने से पहले ही जैसे थोड़ा सा चले हैं वात्सल्य भाव में उन्होंने राम की तरफ देखा और राम की तरफ देख के सोचने लगे अरे देखो जो अयोध्या से कभी बाहर नहीं गया जिसने कभी जंगलों में कभी सोया नहीं है सैयाओं पे जो सोता है राजमहलों में जो सोता है आज घर से बाहर चल रहा है और देखो इसका चेहरा मुरझाने लगा है आ? इसके देखो पसीना छलक रहा है इसके हा इसके बल कम पड़ने लगा है तभी उसी समय वाल्मीकि रामायण के अंदर वाल्मीकि कहते हैं कि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को वहीं रोका और रोक के कहा कि मैं तुम्हें दो मैं तुम्हें दो शक्तियां दूंगा दो विद्याए सिखाऊंगा बला और अति बला दो विद्याएं दूंगा इन दो विद्याओं को अच्छी तरीके से अध्ययन कर लो इन विद्याओं को सीख लो क्योंकि सीखने के बाद ना उसके बाद कभी तुम्हें आदि व्याधि आएगी ना कभी तुम्हारा चेहरा महाराज थकेगा ना थकावट आएगी सौभाग्य प्राप्त होगा विद्याओं की माता है हाँ साक्षात सरस्वती है इसको अगर तुम सीख लोगे ना तुम्हें जिंदगी में कभी भूख लगेगी और ना कभी प्यास लगेगी और कहा कि तुम्हारा रूप भी कम नहीं होगा और चेहरे पे थकावट भी नहीं दिखेगी हाँ तो वात्सल्य भाव उत्पन्न हो गया और वात्सल्य भाव में महाराज भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बला और अति बला दो विद्याएं प्रदान कर दी इन दो विद्याओं को प्रदान करने के बाद अभी यह दो तो सब चले हैं चलते चलते चलते चलते हाँ अब मालूम है चलो वात्सल्य के भाव में दोनों विद्याएं दे दी फिर से रूप आ चुका है निखर के आ, अब नहीं थकावट कहीं राम और लखन की आ, नजर आ रही है आ, अब सोने का समय होने लगा सोएंगे कहाँ पर सोएंगे कहाँ पर तो मृग चर्म बिछाया गया आ, आज स्वयं विश्वामित्र सम्र चम को बिछा रहे हैं घास को बिछा रहे हैं और राम और लखन से कह रहे हैं तुम दोनों मेरे संग आज रात्रि को यहीं पर ही हम सब विश्राम करेंगे तुम मेरे संग विश्राम करना एक तरफ राम है दूसरी तरफ लखन जी है बीच में विश्वामित्र है हा? अब यहीं पर सोने का आ, सोने के लिए जा रहे हैं कह रहे हैं राम सोना है कौशल्यासु सु कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या परवते उत्तिष्ठान शारदूल कर्तव्यम दैव महकम महाराज पहले सुला दिया इन्हें नींद आनी रही है क्योंकि आज राम जी की सोते हुए उस ब्रह्म की झांकी को देखने का अपनी आँखों में बसाने का इतना प्रयत्न कर रहे हैं अपनी इंद्रियों को अपनी आँखों को बार बार हाँ प्रताड़ प्रताड़ित कर कर के कह रहे हैं अरे राम के इस राम के दर्शन कर इस परमात्मा के दर्शन कर सामने सो रहा है देख तो सही कैसा सो रहा है हाँ ये ऐसा सो रहा है ब्रह्मस ऐसा सोते हुए कहा जीवन में कहीं देखा है क्या अरे आज साक्षात यहाँ पे जो सोलह वर्ष का भी नहीं है वह राजकुमार मेरे सामने वह ब्रह्म मेरे सामने सो रहा है आंखों इस छवि को अपनी आ, मेरे मन में बसा दो मेरे मन में बसाओ यह सोच रहे हैं सोच रहे हैं कब महाराज सोचते सोचते बिना सोए ब्रह्म मुहूर्त निकल के आ गया अब ब्रह्म मुहूर्त जो निकला अब निकला है तो अब सोच रहे हैं मैं इसे उठाऊं कि नहीं उठाऊं उठाऊं कि नहीं उठाऊं राम भी बड़े चालू हैं भैया यहाँ पे राम प्रतिदिन उठ जाते थे ब्रह्म मुहूर्त के समय परंतु आज सो रहे हैं आज उठे नहीं है यहाँ पर भी ये सोच मुनि सोच रहे हैं इसे उठाऊं कि नहीं उठाऊं उठाऊं कि नहीं उठाऊं फिर लगा नहीं उठाना ज्यादा हित कर होगा तो महाराज दक्षिण भारत की तरफ इस श्लोक को ठाकुर जी को उठाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है जहां जहां पे भगवान श्री राम की उपासना है वहां पे इस श्लोक को हर जगह पे गाया जाता है कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा सन्या प्रवर्तते प्रवर्तूल कर्तव्य कौशल्यानंद बोले अब कैसे उठाऊ इसे कैसे उठाऊ इसे बोले अरे कैसे उठाऊ कैसे बोले माँ उठाने जाती होगी हाँ अब योग से ध्यान करते हुए कौशल्या जी को देखा आ, कौशल्या कैसे उठाती थी आ, कौशल्या का वह वात्सल्य भाव देख के सोचने लगे बताओ ऐसा भाव मैं तो नहीं लेके आ सकता परंतु उसके नाम का जरूर प्रयोग कर सकता हूँ उसके नाम को तो ले सकता हूँ हाँ तो महाराज माता का नाम लेके हाँ सुमधुरता वात्सल्य भाव दिखाते हुए कौशल्या सुप्रजा राम बोले महाराज कौशल्य हे कौशल्य नौशल्य हे नंदन श्री राम, पूर्वा संध्या प्रवर्तते। अब उठ अब यह ब्रह्म मुहूर्त की बेला आ चुकी है उत्तिष्ठा नर शार्दूल कर्तव्यम दैव माह बोले अब तो आप उठ जाइए क्योंकि अब देवताओं का समय हो चुका है हा अब तो अब आपके गायत्री का समय हो चुका है अब आपको गायत्री का जब आपको संध्या करनी है महाराज गोविंद राज तो कहते हैं अपनी टीका के अंदर जब विश्व आज मान ली बार बार विश्वामित्र की याद आ रही है <laughs> विश्वामित्र जब सो के उठे सो के उठ के अपने भाग्य की बहुत सराहना कर रहे हैं कह रहे हैं हे भगवान यह क्षण मालूम नहीं कितनों को प्राप्त होता है कि सोने जाओ तब भी भगवान के दर्शन हो रहे हैं और उठते ही तो भी भगवान के दर्शन हो रहे हैं बोले ऐसा भाव लेके उठा रहे हैं अः बोले भगवान तुमने तो मेरे जीवन को कृतार्थ कर दिया हा? जब सोने गया तो तुम्हारी झांकी को देख रहा हूँ और जब उठा हूं तो सबसे पहले कुछ दिखा है तो आपकी ही झांकी का दर्शन हुआ है आपके ही रूप का दर्शन हुआ है हे परमात्मा ऐसी कृपा करुणा तो आपने सिर्फ मुझ जैसे अभागे पर ही करी है में सूप्रभाता चामे निशा यदू, त्राक्षम विष्णो दक्ष या महमुख गोविंद राज ने टीका के अंदर इस भाव को प्रदर्शित कर दिया कि महाराज जन्म भी मेरा सफल हो चुका है आ, विश्व आपके विश्वामित्र कह रहे हैं जन्म भी मेरा सफल हो गया क्योंकि यह रात्रि को सोते समय भी तुम्हारा दर्शन करना चाहती हैं और जागते हुए जैसे ही जागूं तो तुम्हारा दर्शन होना चाहिए बोले आज तो हाँ सोते हुए भी तुम्हारा दर्शन हुआ और जैसे ही जागा हूं तुम्हारे ही दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं महाराज नर शार्दुल इसका भाव दिया बोले इनको नर शार्दूल क्यों कहा बोले आश्रित विरोधी निरसनशील बोले जो आश्रितों के जीवन में विरोध माया का विरोध जो उत्पन्न हो रहा है या होता रहा है या हमेशा होता है उन विरोधों को खत्म करने वाले शील नर शार्दूल हाँ नीर नर शार्दूल निद्रा वकाशो किशोपयस्थी बोले अरे तुम कहाँ सो रहे हो कहा सो रहे हो विश्वामित्र कह रहे हैं आप आप आप तो आश्रितों को आश्रय देते हो आप कैसे सो सकते हो हा? आपको तो उठना है आप क्यों सो रहे हो आप तो लोगों के लिए तुलसीदास के लिए महाराज तुलसीदास की रामचरितमानस चोरी ना हो जाए हा? भगवान राम लक्ष्मण पैरात भर पहरा दिया करते थे हा? यहां पर खुद बस यहाँ पे आपके विश्वामित्र स्वयं इस बात को कह रहे हैं बोले भगवान आप सो भी कैसे सकते हो आपको तो उठना है आपको तो उठना है ये अगर आप सो गए तो महाराज आपके सब भक्तों को आश्रय कौन देगा आप हो जो आश्रितों को आश्रय देने वाले हो सुनर शार्दूल मध्य ज्ञान का उत्थान प्रयोजन न महा बोले नर शार्दुल अब तो उठ जाइए आश्रय प्रदान करिए क्यों बोले मध्य है ज्ञान का क्योंकि आपको रात दिन और छ रात्रि तक जगना है दिन और छह रात्रि तक अब आपको जगना है अब नहीं सुना जाएगा आप उठिए उठिए और भगवान श्री राम तो जैसे उसी का इंतजार कर रहे थे जब वात्सल्य भाव से मुनि उठाएं और वो उठ जाएं हां महाराज एकदम जैसे ही बोला भगवान श्री राम खट उठ के बैठ गए हां नदी पर जाके स्नान करा है फिर चप आदि पूजा अपनी करी है करने के बाद फिर से यात्रा आरम्भ करी यात्रा आरम्भ करी हाँ प्रथम आ, आपके अः श्लोक आता है उसके अंदर कि विश्वामित्र के अंदर इतना वात्सल्य भाव आ गया कि महाराज राम और लक्ष्मण को वह विविध मनोरंजक जिद कहानियां और कथा सुनाते हुए यात्रा कर कर रहे हैं यात्रा की शुरुआत कर दी जैसे ही सुना है कि अरे ये तो बालक है मैंने तो कहानियां सुनाऊ इन बालकों को कहानियां बड़ी अच्छी लगती हैं तो कहानियां सुनाने लगे हैं कहानियां सुनाते सुनाते कहानियां सुनाते सुनाते विशाखा कहानियां सुनाते सुनाते महाराज एक समय ऐसा आया जब दो नदियाँ एक सरजू नदी है और एक गंगा नदी है सरजू नदी के तट पर पहुंचे हैं पहुँच कर वहाँ से नाव ली है नाव ले चलने लगे तो कल कल कल कल करती हुई वह सरजू नदी जब बह रही थी उसकी आवाज़ ऐसी हुई आवाज़ हुई तो सरजू नदी की आवाज़ सुनने के बाद आवाज सुनने के बाद राम ने पूछा यह आवाज कैसी है जैसे यह पूछना चाह रहे हो कि यह कौनसी नदी है इसके बारे में तो बताइए तो कैलाश पर्वत पर्वते राम मनसा पर्वतेमितम सरह ब्रह्मा नरसार दूला तेने दम मानसम सरा जिस कथा को हम पहले भी कर चुके हैं कि कैलाश पर ब्रह्मा ने जब भगवान के उस आंसू को इकट्ठा करके अपने मन से एक सरोवर की रचना करके उस आंसू को उसके अंदर डाल दिया तो वो मान सरोवर हुआ तो वो मान सरोवर प्रकट हुआ तस्मात सुश्राव सरसहायोध्या मुप गूहते सर प्रवर्ता सरयू पुण्या ब्रह्म सरसच्युता बोले उसके बाद बोले ब्रह्मा ने जब उस सरोवर को निकाल दिया निकालने के बाद आपके जो आ, आपके वंश के अंदर जो सबसे प्रथम राजा थे मनु उन मनु ने तस्मात तस्मात्श्राव सरसहा बोले उसको प्रकट करा प्रकट करने के बाद उसका एक रास्ता बनाया और वह रास्ता बनी तब वह जो नदी है जो सरोवर से जो वहां मान सरोवर से जो जल है सर प्रवर्ता सरयूह हा हाँ, इसकी वित्पत्ति दी जो सरोवर से सर प्रवर्ता जो सरोवर से सरस सरस बहता हुआ जो आ रहा है सरस प्रवर्ता जो प्रवर्त है जो चलता हुआ आ रहा है वो सरयू इस वजह से वह सर नदी सरयू है क्योंकि सरोवर से उसका उद्गम स्थान है ब्रह्म बोले वह सरजू नदी यही सरजू नदी है उसके महिमा के बारे में बताया है दोनों कुमार जब थोड़ा सा उस नाव के अंदर आगे चले हैं तो गंगा और सरजू नदी का उद्गम वो आ, संगम मिला है दोनों संगम जैसे ही मिले हैं मुनि ने कहा है कि अब यहाँ पर रुक कर, आ, संगम पे दोनों नदियों को प्रणाम करिए प्रणाम करने के बाद आचमनादि यथा विधि करते हुए उसके अंदर डुबकी लगा के स्नान करिए ये प्राचीन विधिया हैं कि किसी भी पुण्य स्थल पर या पुण्य नदी को जैसे ही देख लो उसी समय पर स्नान करने के लिए चले जाओ कई महात्मा भी करते थे करपात्रे जी आदि महाराज वह तो अपनी गाड़ी के अंदर ही चलते थे कि वो तो ट्रेन में भी सफर नहीं करते थे कहीं जाना हो अपनी गाड़ी में और जहां उन्हें पुण्य नदी नजर आ जाती वो वहीं अपनी गाड़ी को रोककर कर स्नान करा करते थे उसके बाद आगे बढ़ते थे चाहे वो दिन हो चाहे शाम हो चाहे रात्रि हो बहुत ऐसे ऋषिगण है अः परंतु आप तो महाराज हजारों नदियां और सातों समंदर पार कर करके हम हवाई जहाजन से चलते हैं मालूम नहीं चलता है परंतु उस समय जब पैदल चलने की विधि थी तो वाहन पे भी जो नहीं चलते थे वो तो जहां जो नदी मिली वहां पर रुक कर वो सरोवर मिला उस पे स्नान करने की विधि शुरू से रही करी है तो महाराज दोनों ने प्रणाम दोनों कुमारों ने प्रणाम किया प्रणाम करके पहुंचे प्रणाम करने के बाद संगम में स्नान किया है स्नान करने के बाद जब दोनों के दोनों मुनिवर के संग चले हैं चलने के बाद एक स्थान पर पहुंचे वह स्थान उजड़ा हुआ था वह दो नगर थे मलत और करुश दो नगर हैं मलत और करुष महाराज बहर दोनों के दोनों नगर उजड़े हुए पड़े हैं तो राम जी ने पूछा कि यह दोनों नगर उजड़े क्यों हैं तब विश्वामित्र ने कहा ताट कहा नाम भद्रम ते भार्या सुंदस्य सुन्द, सुंदीमता मारीचो राक्षसो पुत्रो यक्र पराक्रम बोले ताट का नाम की एक राक्षसी है जिसका विवाह सुनंद नाम के व्यक्ति से हुआ सुनंद नाम के यक्ष से हुआ इन दोनों से एक पुत्र है मारीचो राक्षस हो पुत्र पुत्रो बोले उन दोनों से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम मारीच है और यह जो राक्षसी ताट का है यह ताट का राक्षी दुष्ट है उसी के कारण यह दोनों के दोनों नगर जो हैं वह है नष्ट हो चुके हैं तब भगवान श्री राम ने पूछा कि भाई यह तो यक्षणी है हाँ या राक्षसी है रक्षणी थी असली में बोले यह तो कमजोर होनी चाहिए इसके अंदर हजार ये हाथियों का बल कैसे इसके अंदर आया तब विश्वामित्र ने एक कथा बताई है छोटी सी कथा है बस उन्होंने कहा है कि भैया यह यक्ष और यह, यह यक्षिणी थी अः अगस्त मुनि के ऊपर इस आ, अगस्त मुनि ने इसके पति का पति जो सुन सुनद थे सुनद थे उनका आ, उनकी हत्या कर दी ये गुस्सा हुई उन उनके ऊपर आक्रमण कर दिया अगस्त्य मुनि बहुत गुस्सा हुए और श्राप दे दिया कि तू अब मानुष भक्षणा बन जा तू अब राक्षसी बन जा तो महाराज यह राक्षस राक्षसी बन गई इस वजह से ये यक्ष तो थी परंतु श्राप लगने के कारण मुनि के ये ताड़का हो गई ताड़का बन गई अब ये ताड़का बनने के बाद अब ये कितनी बड़ी है बोले आधे योजन बड़ी है आधा योजन मतलब हुआ दो कोष छ किलोमीटर लंबी है छ किलोमीटर लंबी चौड़ी है जहां बैठ जाए छ किलोमीटर का जो क्या होता है वो पूरा मीट सेंटीमीटर सेंटीमीटर नहीं आ, हाँ वही जो भी है महाराज जहां बैठ जाए पूरी परिधि में छ किलोमीटर का सब कुछ तहस नहस हो जाता है इतनी चौड़ी है छह किलोमीटर यानी कि एक जगह सोलह वर्ष के जो राम हुए भी नहीं है और दूसरी तरफ है ताटका और दोनों के बारे में कहा गया है दोनों अविद्या स्वरूप है ये दोनों का मतलब यहाँ पे ताटका और उधर की तरफ हमारे कृष्ण जन्म में पूतना और इन दोनों के नाम में भी बड़ा सिमिलैरिटी है हाँ शुरू का नाम दीर्घ स्वर वाला है हा बड़ा ऊ लगा हुआ है यहाँ भी ता बीच का मध्यम है त हाँ, और वहा पे ता ट और यहाँ आखिरी भी फिर दीर्घ है हाँ वहां पर ना है पूतना का ना है यहाँ ताड़ का, का का है और दोनों को कामरूपी बताया गया है दोनों को काम रूपिणी बताया गया है दोनों की चेक, चेक ना, ना वो तो और भी ज्यादा लंबी वो और ज्यादा विवस्त दिख थी पूतना, पूतना तो देटीं, देटीं। अब तो मेरे दिमाग से उतर गया पर वो और भी बहुत लंबी थी वो तो हन से भी लंबी थी अठारह किलोमीटर थी मेरे ख्याल से हाँ। ये ये वाल्मीकि रामायण के अंदर ही साक्षात इसका भी भी है ये लिखा भी हुआ है, जो ताड़ता थी, थी, और मतलब अविध्या अविद्या का रूप लेके आई थी तो महाराज यह अविद्या का रूप लेके वहां पर पधारी पधारने के बाद ऐसी लंबी तगड़ी तो आ गई पहली पहली और भगवान श्री राम सामने दे भगवान श्री राम को जब बताया गुरुवर ने तो गुरुवर ने बोला अच्छा अब तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाओ ठीक है जी आ, अब लड़ने के लिए तैयार तो मैं हो जाऊंगा मैं आपकी बात समझ रहा हूं आ, परंतु अब तुम्हें हे गुरु बोले अब तुम्हे इसे मारना भी है तैयार तो हो जाओ और तुम्हें इसे मारना भी है तो राम चुप हो गए राम ना हाँ बोले ना ना बोले हाँ क्योंकि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है वो सोचने लगे यार पहली पहली बार मैं तुम तो स्त्री बद करवाओगे हूं मैं, तो मैं तो नहीं मारूंगा हाँ गुरु समझ गए सब सब समझ गए गुरु समझ गए भैया ये क्यों कुछ नहीं कह रहा है हाँ गुरु स्वयं बोलते हैं राम के बोलने से पहले ही ना स्त्री बद कृते ग्रहणा कार्य नरो बोले स्त्री सही कार्य के लिए हो तो तुम उसको कर देना चाहिए उसे करने के बाद तुम नरोत्तम हो जाओगे नरो में उत्तम कहलाओगे हाँ इससे इस स्त्री इस, इस के वध से ग्रहणा भी उत्पन्न मत करो हाँ तुम अगर ग्रहणा मत कर कि ये स्त्री है ये राक्षसी है इसको मारने से मेरा पुरुषत्व कम हो जाएगा बिल्कुल छोड़ तुझे तो मारना है राम तो भी चुप है अभी भी राम कहे यार तुमने बोल दी और मैं मार दू और बाद में तो मुझे ही फिर निपटना पड़ेगा बोले काम नहीं गुरुजी भी समझ गए अच्छा जी अभी तक हमारी बात मान नहीं रहा है तो गुरुजी ने दो कारण संग में बताए बोले इंद्र ने राजा विरो विरोचन की पत्नी को मारा उस जिसका नाम मंथरा था मंथरा पूरे पृथ्वी को नष्ट करना चाहती थी उस समय पर इंद्र वहां पहुंचा और इंद्र ने मंथरा की हत्या कर दी कि पहला कारण दिया वाल्मीकि रामायण में दूसरा कारण लिखा है कि विष्णु ने शुक्र की पत्... माता शुक्राचार्य जो है उनकी माता को जो इंद्र को मारना चाहती थी उनको जाके मार दिया तो बोले कि यह हित का कार्य था इस वजह से स्वर्ग का राजा इंद्र त्रिलोकी के राजा विष्णु ने जब स्त्री की हत्या कर दी है तो भाई तू अब इस स्त्री को जो राक्षसी है इसको मारने से मत डर इसको मार दे जब उसके बाद भी पूरी नहीं मान पा रहे हैं थोड़ा बहुत मान गए 100 परसेंट नहीं माने तब क्या कहते हैं टीकाकार बोलते हैं कि इसके पीछे भी भाव था जब ये बता रहे थे गुरोर ममाज्ञा स्त्री वधे तव ना दोष इति भाव बोले गुरुजी यह बताते हुए इस बात को बोल रहे हैं कि भैया अगर स्त्री वध के बाद हाँ, कोई भी दोष लगेगा तो वो तुम में से किसी को भी नहीं लगेगा क्योंकि गुरु ने कहा है वह सबके सब, सब दोष खत्म हो जाएंगे तू बस मार ये मत देख कि वह स्त्री है या पुरुष है बस जा और मार दे अब राम बिल्कुल तैयार ठीक है गुरु जी आपने कह दी मारने की दोष वोश नहीं लगेगा मार देंगे उसे बोले कैसे मारो बोले काम कर बोले प्रत्यंचा चढ़ा और अपने धनुष की टंकार निकाल हाँ महाराज प्रत्यंचा चढ़ाई और टंकार जैसे मारी विश्वामित्र खुश हो गए आ, विश्वामित्र खुश होके क्यों खुश हुए क्योंकि वह धनुर्विद्या में महाराज हहान आचार्य है उन्होंने देखा राम जिस विधि से उसने उन्होंने प्रत्यं चढ़ाई है समझ गए ये बहुत बड़ा योद्धा है और महाराज जैसे ही धनुष की टंकार सुनी हाँ मन द्रविभूत हो गया अरे यह राम को मैं सही कारण से लेके आया कोई राक्षस नहीं सामने बचेगा महाराज जैसे ही टंकार सुनी ताड़का जो थी उसे लगा कि मुझे किसी ने युद्ध की चुनौती दी है मैं भागी भागी आई गुस्से में अः अरे आज तो मैं मार दूंगी ये किसने टंकार है और भागी भागी आई और उसने किसी को नहीं देखा और राम की तरफ हमलाई करने वाली थी अः विश्वामित्र को गुस्सा आ गई विश्वामित्र ने तभी हूँ महाराज बड़ी ताकत के संग हुंकार करी है अः वह का डर के खड़ी हो गई उसके बाद स्वस्ति राग राघव योरस्तु महाराज राघव को हे राम तुम विजयी भवा तुम विजयी हो यह कहा है मेरे विश्वामित्र ने उनके गुरु ने और गुरु ने जैसे ही कहा कहने के बाद कहा कि अब जाओ लड़ो हा युद्ध करो इसको मार दो राम तो इधर उधर से मार रहे हैं राम कभी इधर मार रहे हैं, कभी उधर मार रहे हैं। इस बीच में लक्ष्मण आए लक्ष्मण ने आके नाक और कान काट दिए जैसे भाई सुपर न खा के नाक कान काटने हो उससे पहले कि जितनी भी प्रैक्टिस है वह प्रैक्टिस इस ताड़का के ऊपर कर ली हा? और नाक कान काट के दिखा रहे हैं भैया भैया देख लो क्या बढ़िया तरीके से नाक कान काटता हूं मालूम भी नहीं चला इस स्त्री को कि मैंने कब इसके राक्षसी को इसके मैंने नाक कान काट दिए महाराज जब लड़ाई चल रही थी यहां पे विश्वामित्र आ गए और विश्वामित्र ने आके कहा हे राम अब समय आ चुका है कि तुम अपनी दया दिखाना बंद कर दो और इस राक्षसी का वध कर दो मतलब घायल कर रहे थे मार नहीं रहे थे भगवान श्री राम ख्याल दली ताड़ुका देखी ऋषि देत अशीस बधाई और महाराज जैसे ही देखा, जैसे ही यह सुना कि अब दया मत कर इस राक्षसी पे मार दे मार दिया और जैसे ही मारा है आ, जैसे ही मारा है, वह विश्वामित्र खुश हो गए खुश होने के बाद क्या करा है बोले ख्याल दली खेल खेल में मार दिया भगवान राम ने बताओ खेल खेल में मार दिया और देखी ऋषि देत अशीस बधाई और ऋषि जो थे वह खूब आशीर्वाद देने लगे अरे वाह तू इधर आ इधर आ महाराज से चुम्बन करा है चुम्बन करने के बाद उनका सिर सूंघा है ये, ये सिर शास्त्रों के अंदर बहुत पाया जाता है। बड़े जितने भी बुजुर्ग जितने भी वृद्ध हुए हैं उन्होंने बालकों के आशीष आशीर्वाद देते हुए सिर को सूंघा है क्यों सूंघा जाता है वो दो कारणों से सूंघा जाता है कि आ, मस्तक सुन के सर के आप उनके ऊपर जितनी भी आधा व्याधा है उनको दूर कर रहे हैं और सूंघने के बाद उनको आप दीर्घायु प्रदान कर रहे हैं आप दीर्घायु प्रदान कर रहे हैं ये पुरानी हमारे शास्त्रों की परंपरा है इसका निर्वहन अब बिल्कुल भी नहीं होता है परंतु यहाँ पर भी क्या है सिर को जब बुलाया है आपके विश्वामित्र ने विश्वामित्र ने बुलाकर राम जी को आ? उनका सिर सूखा कि भाई तू दीर्घायु हो तुझे और क्या दे सकता हूँ मैं तू यहीं पर रहे इस संसार के अंदर तेरे मुख के दर्शन मुझे प्रतिदिन प्राप्त होते रहे आ, जब दीर्घायु सब दे दिया उसके बाद इतने खुश हुए हैं इतने खुश हुए हैं कि देखी ऋषि देत असीस अघाई बोले सब कि मैं क्या दू मैं क्या दू क्या दू तो सोचते सोचते अरे मैं तो अपनी जितनी भी जप तप ध्यान करके जितनी भी शक्तियां मैंने प्राप्त करी हैं वह सब शक्तियां मैं इस राम को दे दू और मैं क्या दे सकता हूं सब शक्तियों को दे दू तो महाराज गिन के तो प्राप्त होता है पचपन तरीके की शक्तियां आज गिन रहे थे तो पचपन तरीके की शक्तियां विश्वामित्र ने राम को खुशी खुशी दे दी हा? धर्म चक्र काल चक्र विष्णु चक्र वजास्त्र महादेवास्त्र ब्रह्मशी शिखरी ये मोद की शिखरी गदा है हा? धर्म पाश काल पाश वरुण पास पैनकास्त्र नारायणास्त्र नंदन गंध गंधवास्त्र मानवास्त्र सत्यास्त्र परमास्त्र परमास्त्र मायाधर आदि महाराज पचपन तरीके की अलग अलग आ, जिस जिस देवी की जिस जिस देवता की उन्होंने तपस्या करके यह सब अस्त्र शस्त्र जो पाए थे वह सब के सब प्रकट कर दिए सब प्रकट हुए हाथ जोड़ के वह सब के सब अस्त्र शस्त्र खड़े हो गए गुरु को देख रहे हैं कि हम आपके दास हैं बताइए क्या आज्ञा है कैसे याद करा गुरुवर ने कहा कि भाई आज तक तुम मेरी सेवा में थे मैं चाहता हूं कि आज से तुम राम की सेवा में चले जाओ आज से तुम राम के पास चले जाओ महाराज सभी शस्त्र जो थे आनंदित होके स्फुरत हो के रोने लगे बोले बताओ हाँ यह तो गुरु का कार्य ही होता है कि कोई भी इधर उधर मैं हम जाने कितने लोगों के हाथों में गए हैं जाने कितने लोगों के पास गए हैं परंतु देखो आज विश्वामित्र ने हमें उन्हें भगवान के हाथों में भेज दिया भगवान की शरण में पहुंचा दिया सब रोने लगे शस्त्र सब रोने लगे और रोके हाँ भगवान श्री राम की तरफ गए राम के को प्रणाम करा है भगवान श्री राम ने उन सब अस्त्रों को अपने रामायण में लिखा है अपने हाथ से छू छू कर उन पचपन अस्त्रों को देखने में बड़े दिखते हैं कई सारे देवता के रूप में पधारे हैं महाराज उन सब को हाथ से छू छू कर जैसे स्नेहा प्रदान करा और स्नेहा शीश प्रदान करने के बाद हों उन्होंने कहा कि भाई मैं चाहता हूं अब तुम सब मेरे मन में वास करो और जब भी मैं तुम्हें प्रकट करना चाहूं तो प्रकट हो जाना यह सब यह सुनकर सभी अस्त्र शस्त्र बड़े खुश हुए खुश होने के बाद आ, वह सब भगवान श्री राम के मन में जाके निवास करने लगे जब निवास कर रहे हैं महाराज फिर अब यात्रा चालू हुई है अब समय है विश्वामित्र कह रहे हैं कि भैया सिद्धाश्रम की तरफ चलो सिद्धाश्रम चलना है हा तो राम जी ने पूछा ये इसका नाम सिद्धाश्रम क्यों पड़ा है तब वहाँ पर आचार्य हाँ ऋषि व कहते हैं कि भाई यह बलि यहाँ पे पहले यज्ञ करा करता था यहाँ उसको बलि को आत्मनिवेदन करवाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन लीला करी वामन लीला करके वह वहाँ पर और जब त्रिलोकी सब कुछ ले ली उसके बाद इस स्थान पर उसी स्थान पर भगवान वामन देव रहे और अपनी यज्ञ और तपस्या करते रहे उनकी इस सिद्धता के कारण यह स्थली सिद्ध स्थली बन गई और यह स्थान जो है जहाँ पर मैं रहता हूं जो मेरा आश्रम है यह आश्रम आ, यह आश्रम महाराज सिद्धाश्रम बन गया पूर्व आश्रम राम वाम बोले यह पहले वामन देव का आश्रम था परंतु अभी है मेरा आश्रम बन गया यह इसी वजह से सिद्धाश्रम कहलाता है तो अध्यय प्रभ, प्रभति श्रद्धार्थम रक्षतम राघवो युवाम महाराज यहाँ पे पहुंचे हैं पहुंचते ही राम जी ने कहा है कि देखो सिद्धाश्रम पहुंच गए हैं आपने जिस निमित्त बुलाया है यज्ञ की रक्षा के लिए आप बताइए कैसे रक्षा करनी है क्या करना है विश्वामित्र बोले यज्ञ यहां पर यज्ञ होने वाला है इससे बढ़िया है। पहले तुम आज रात्रि को सो जाओ कल बताऊंगा सोए हैं अगली रात्रि को जब उठें अगले दिन जब उठे हैं तो महाराज उठने के बाद भगवान श्री राम ने छन व्रत ले लिया क्योंकि अब यज्ञ होने वाला है जो छह दिन तक चलेगा जो छह दिन तक यज्ञ चलेगा मौन व्रत ले लिया किसी से बात नहीं करूंगा हध्या प्रभृतिषार्तम रक्षतम राघवो युवाम दिन तक मैं यहाँ पर आपके यज्ञ का तहस नहस ना हो यह नष्ट ना हो इसकी रक्षा का प्रण लेके मैं यहाँ पे रहूंगा अनिद्रो शो रा तपोवनम रक्षताम महाराज बिना शयन के छह रात्रि तक जो राजीव लोचन सूर्यास्त के समय जिसकी आंखें बंद होने लगती थी वह छह रात्रि तक जाग कर विश्वामित्र अपने गुरु की अपने गुरु की यज्ञ की रक्षा के लिए वहां पर प्रशस्त हो गए कौन कर सकता है ये राम महाराज पांच दिन बीत गए पांच दिन बीत गए कोई राक्षस नहीं आया छठ में दिन छठवें दिन लक्ष्मण से कहते हैं ये लक्ष्मण सावधान हो जा आज छठवा दिन है हा आज ही आखिरी वह दिन है लगता है कि राक्षस आज ही आके आक्रमण कर देंगे आज ही आज तुझे सावधान हो जा भव समाहिता सावधान हो जा महाराज जैसे लक्ष्मण जी ने भव समाहिता को सुनते ही इसे अपने ता जिंदगी का मंत्र मान लिया जिंदगी भर धनुष बाढ़ लेके राम जी की सेवा में सावधान होकर रहे कबीरदास के उसमें भी आता है कबीरदास के मानस पुत्र थे कमाल कमाल नाम था कमाल मानस पुत्र थे कमाल और महाराज कमाल के संग कमाल जब छोटे बच्चे थे उनकी एक लगोटी ढीली बंधी हुई थी तो कबीर दास ने गुस्से में कही गुस्से में कही ये कमाल ये क्या अपनी लगोटी को तू ढीली ढीली बांधा कसके बांध ये लगोटी खुलनी नहीं चाहिए महाराज जब युवा हुए कमाल लोगों के बीच में चर्चा चलने लगी हाँ युवा हो चुके हैं इनका विवाह होना चाहिए कबीरदास ने अपने पुत्र को बुलाया कबीरदास ने बोली हे कमाल सबके सब तुम्हारे आ, शादी की विवाह की अब बात कर रहे हैं अब तो विवाह कर तुम्हारा हो जाना चाहिए हाँ तुम क्या कहते हो कमाल ने कहा पिताजी बचपन में आपने कहा था लगूटी कस के बांध ले बोले मैंने तब से लगूटी कस के बांध रखी है अब विवाह नहीं करूंगा कबीरदास को वह बात याद आ गई कबीरदास बोले रोने लगे सोचने लगे बता तूने मेरी तब से बात मान के ब्रह्मचारी रहा है हा बोले मैं ब्रह्मचारी आपने उस दिन बोला था लगूटी कस के बांध ले बोले लगोटी कस के बांध ली बोले अब ये लगोटी नहीं खुलेगी तभी तो महाराज कबीरदास स्वयं बोले बूढ़ा वंश कबीर का उपजापूत कमाल राम नाम को तजी अरे घर ले आया माल कबीरा घर ले आया माल बोले इस बूढ़े वंश कबीर के वे उपजापूत कमाल अभी तक तो मेरे अंदर जैसी जो भी वासना थी मेरा वंश चल भी रहा था परंतु यह कमाल नाम का जो पूरा लड़का पैदा हुआ है ये लड़का तो ऐसा है कि इसने तो काठ बांध ली आज के बाद अब मेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा क्यों नहीं बढ़ेगा राम नाम को तजी अरे घर ले आया अरे इसने तो राम नाम का साधक बन चुका है यह तो राम नाम को उठा के घर पे लेके आ गया है तो यहां पे भी भगवान राम ने जैसे ही कहा लक्ष्मण से भव समाहिता लक्ष्मण सावधान हो जा महाराज जैसे उन्होंने भी ज़िंदगी के लिए इस मंत्र को अपने जीवन में उतार लिया और जीवन भर राम के संग सावधान होकर ये चीजें तब होती हैं जब आ, जब आदर का भाव आता है बड़ों के प्रति जब आदर का भाव नहीं है तो कह कह के थक जाए कह कह के मर जाए आदमी कौन सुनता है पहले होता था वह आदर का भाव इसे आंखों का डर भी कहा जाता था पर वो होता आदर का भाव था महाराज यहाँ पे कह दिया जैसे ही कहा है तभी एक खून की घटा खून के बादल आने लगे खून की बरसात तो होने लगी और राम समझ गए कि आज तो भाई यह समय आ चुका है कि यह राक्षस आ चुके हैं और मारीच और सुबाहु अपने सब मित्रों के संग उस सिद्धाश्रम पे उन्होंने आके आक्रमण कर दिया और जैसे ही आक्रमण करा महाराज यहाँ पर मारीच को मारने के लिए घायल करने के लिए दया दिखा रहे भगवान है श्री राम मानवास्त्र का प्रयोग करा है मानवास्त्र से महाराज जैसे ही मारा सौ योजन दूर जाके गिरा मतलब बारह सौ किलोमीटर जाके मारीच जाके गिरा ऐसा घायल हो गया मैं शास्त्रों के अंदर लिखा है कि रावण से कहता था कि रा नाम भी मत बोलो तेरे नाम के आगे जो रा है उससे भी मुझे डर लगता है हर पत्ते पत्ते पे जब काली नजर आती है तो उस काली से भी मुझे डर लगता है क्योंकि उसमें भी मुझे राम के दर्शन होते हैं मेरे शत्रु राम के दर्शन मुझे उसमें होते हैं ले राम से इतना डर रहे हैं जब राम से हाँ बारह सौ किलोमीटर दूर यहाँ पे पटक के मार दिया है और सुबाह और इन सब को लक्ष्मण ने जान से मार दिया सब मर गए गुरु बहुत प्रसन्न हुए प्रसन्न नहीं हुए शास्त्र के अंदर लिखा है कृतार्थ हुए कृतार्थ हुए शिष्य कृतार्थ तो होता है शिष्य कृतार्थ होता है परंतु यहां उल्टी परंपरा है आज गुरु कृतार्थ हुए गुरु पाकर गुरु पाकर शिष्य कृतार्थ होता है परंतु यहां शिष्य पाकर आज गुरु कृतार्थ हुए कृतार्थो महाबहो कृतम गुरु वचस तोया महाराज स्वयं कह रहे हैं कि मैं तो बहुत कृतार्थ हुआ हूं राम तूने आज मेरे इस यज्ञ को संपूर्ण करा दिया यज्ञ संपूर्ण हो गया भगवान श्री राम हाथ जो, जोड़कर लक्ष्मण के संग दोनों के दोनों कुमार हाथ जोड़कर हा, मुनि के पास गए और मुनि से जाके बोले इमो स्मह मुनि शार्दुल किंकरो समूपागत बोले हे मुनि हम आपके किंकर हैं दास हैं हम आपके दास हैं कृपया बताइए अब क्या आज्ञा है क्या सेवा है अब हमें क्या करना है भगवान दास हो एक आचार्य चरण ने बड़ी बढ़िया टीका करी है सिर्फ किंकरों की किंकरो हाँ किंकर माने दास देखो ये बड़ा शब्द बहुत आता है वृंदावन के उसमें बड़ा आता है एक किंकर होते हैं गोपियां हैं किंकरी है, किंकरी का अर्थ है जो हाथ जोड़ के खड़ी हो जो राधा कृष्ण की सेवा में हाथ जोड़ के खड़ी हो सेवा का मौका दिया सेवा करी आ गई और हाथ जोड़ के खड़ी हो वो कहलाती है किंकरी एक होती है सहचरी सहचरी वो है जो राधा कृष्ण की हैं सखिया है। जो राधा कृष्ण की सखिया हैं एक है अनुचरी ये ये याद रखने की चीजें एक है अनुचरी अनुचरी कौन है बोले जो ललिता सखी का अनुचरण करती हैं जो राधा रानी को मान के ललिता सखी का अनुचरण करती हैं जो मंजरियां कहलाती हैं तो जहां अनुचरी हो सहचरी हो किंकरी हो तो स... क्योंकि कई लोग होते हैं अरे मैं तो किंकर हूं आपका तो किंकर का अर्थ क्या है वो जो हाथ जोड़ के आपकी सेवा में खड़ा हो वो किंकर कहलाता है यहाँ पे किंकरों का बहुत बढ़िया आचार्य चरण ने एक ने भाव दिया है भक्ति कृतो जनार्दन इतुक्त ऋवा तयाक्रीतो सक्तम ताम विना क्षण स्थातु रक्षम बोले इनसे बड़ा किंकड़ तो इस संसार में कोई नहीं हो सकता है जो अपने भक्त की रक्षा के लिए अपने भक्त के लिए हाथ जोड़कर उसकी सेवा के लिए हाथ जोड़कर हर जगह हर क्षण खड़े रहते हैं योग शेम हम। पांडवों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जिंदगी दे दी बोले ये सबसे बड़े किंकर है ये ये सबसे बड़े बड़े बड़े किंगकर किंगकर हैं, हैं, हैं, हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि ये इतने बड़े भक्त हैं। भक्त हैं। इतने बड़े भक्त भक्त किसके दास हैं, अपने भक्तों के दास हैं, किसकी सेवा करते हैं अपने भक्तों की सेवा करते हैं विश्वामित्र के सामने खड़े होके कह सकते थे ह कि भाई हम दोनों राजकुमार आपको प्रणाम करते हैं बताइए क्या सेवा है परंतु यहाँ वाल्मीकि रामायण के अंदर लिखा है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि राजकुमार खड़े हैं बोले किंकर हो बोले किंकर आपके दास आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं हे गुरुवर बताइए अब हमें क्या आज्ञा है अब हमें क्या सेवा करनी है अब विश्वामित्र इस सेवा को कल बताएंगे आज के लिए तो जय जय सिया जय जय सीता राम जय जय सीता राम, जै जै सीता राम। जय जय श्री राय तो प्रश्न है वाला <laughs> तो हाँ मैं यह बताओ दो दो आपने बोला कि जब स्नान कर करने के